दक्षिणा नमः हाय दक्षिणमूर्त नम ओंचा आद्याना साधर्म्य क्या हुआ द्रव्यादय पंच भावा अनेक समय तो प्रथम पांच का क्या साधर्म्य कह गया अनेकत्वशी भावत्व अच्छा तो उसमें अनेकत्व और पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व ये भी होना चाहिए कहा गया और प्रथम चार का क्या साधर्म्य कह गया आद्याम चतुर्णाम वृत्ति मत hmm. ये चार का हुआ आगे गुणादिर गुणादिर निर्गुण क्रिया है ये कहा जाए तो गुणादिर निर्गुण क्रिया है जो निर्गुण क्रिया होगा अगर उसको गुण कहा जाएगा द्रव्य भी प्रथम क्षण में निर्गुण क्रिया होगा तो उसको भी गुणादि कहना होगा इसलिए कहा जाए निर्गुण क्रिया शब्द का अर्थ हो जाएगा कि क्रिया शून्यत्म अथवा ये गुण शून्यत्म गुण शून्यतम क्रिया शून्यतम इस प्रकार की होगा तो उसका अर्थ फिर कहा गया कि ये गुण शून्यतम क्रिया शून्यतम कहने से ये क्रिया शून्यतम आकाश में भी रहेगा और गुण शून्यतम प्रथम क्षण घट में भी रहेगा उसका अर्थ कर देंगे गुणवद्ध अवृत्ति धर्मवत्वम अथवा क्रियावत अवृत्ति पदार्थ विभाजक ये उसका अर्थ हुआ अभी दिनकरी में नच अभी मूल में कह दिया गया कि गुणा क्रिया शून्यत्व आद्य क्षण घटा अस्ति प्रथम क्षण घट में गुण क्रिया शून्यत्व है ये जो मूल में कहा गया उसके ऊपर अभी शंका करने वाला कहता है न गुण गुणिनोर वाम दक्षिण गो विषाणव समान कालिक कथम तो ये शून्य करने वाला का कहना है आप जो कहते हैं कि प्रथम क्षण घट में गुण शून्य तो क्रिया शून्य तो रहेगा तो शंका करने वाला कहता है गुण गुणिनो गुण हो गया गुण अथवा क्रिया भी धर्म मान लिया जाएगा और गुणी हो गया घट तो गुण गुणिनोर वाम दक्षिण गो विषाण बिषाण श्रृंग तो जैसे गो का वाम दक्षिण श्रृंग ये समान काल में उत्पत्ति होते हैं उनका ना भिन्न काल होगा समान काल तो जैसे गो विषाण वाम दक्षिण समान काल उत्पत्ति होती है प्रतीत होता है ऐसा इसी प्रकार की गुण गुणी भी समान काल उत्पत्ति होगा तो समान काल अगर उत्पन्न होंगे तो फिर प्रथम क्षण ये द्रव्य ये निर्गुण और रहेगा क्योंकि समान काल उत्पन्न जब द्रव्य उत्पन्न होगा साथ में ही गुण उत्पन्न होगा तो गुण गुणिन और होने से आप जो कहते हैं कि प्रथम क्षण घट ये भी गुण शून्य लक्षण जाएगा और अतिव्याप्ति हो जाएगा ये नहीं होगा कथम गुण शून्य तो अर्थात घट प्रथम क्षण में गुण शून्य कैसे होगा ये संशय के उत्तर देता है इतने नाच्य निर्गुण गुणोत्पत्ति स्वीकारेण तत्सभावत निर्गुण में गुण की उत्पत्ति होगी पट उत्पन्न होने से पहले तंतु है तंतु में रूप है यह तंतु रूप जो है वो पटर रूप से भिन्न है नहीं है ये भिन्न है पटर रूप तंतु रूप से भिन्न क्यों होगा क्या हम प्रमाण देंगे पटर रूप तंतु रूप से भिन्न है क्या प्रमाण देंगे इसमें अगर तंतु को अलग कर देंगे तंतु रूप रहेगा पट रुपा? नहीं रहा तो इसलिए पट रूप रूप से भिन्न हुआ तो अभी पट उत्पन्न होने के बाद पट अर्थात अवयवी तो अवयवी निर्गुण होगा तभी उसमें गुण की उत्पत्ति हो सकता है क्यों कहेंगे गुण के प्रति समवाय समवायी कारणम पट के प्रति समवायी कारणम कौन होगा पट के प्रति समवायी कारण पट होगा कारण का लक्षण क्या है नियत पूर्ववृत्ति तो इसलिए पट रूप को कार्य मानेंगे उसका नियत पूर्ववृत्ति समवायी कारण पट को रहना ही पड़ेगा तो अगर पूर्वक्षण में रहना पड़ेगा तो उस समय में तो रूप होगा ही नहीं नहीं तो फिर रूपों के का प्रति ये कारण कैसे बनेगा तो इसलिए कहते हैं निर्गुणे गुणोत्पत्ति शिव कार्य नहीं तो कार्य कारण भाव में रहेगा नहीं तत्संभवात तो तत्संभवात तो अर्थात गुण शून्य तो प्रथम क्षण में गुण शून्य तो संभव है क्योंकि द्वितीय क्षण में ही गुण उत्पन्न होगा तभी कार्य कारण भाव बनेगा तो पूर्व क्षण में कारण को रहना पड़ेगा अभी ये नया एक उत्तर दे दिया अर्थात एक साथ गुण गुणी की उत्पत्ति होगी नहीं होगा क्षण में कम से कम एक क्षण तो विलम्ब होना चाहिए अभी शंका करने वाला दोष दिखाता है तो प्रथम क्षण में घट में फिर रूप रहेगा नहीं रहेगा तो वो घट घट से ग्रहण नहीं होगा क्योंकि रूपा नहीं है तभी तो कहता है शंका करने वाला कहता है नच एवं घटा देर आद्य चक्षुसता अवच्छिन्न से न सत आद्य क्षण जो घट है तो उसमें चाक्षुषता नहीं रहेगी चाक्षुषता अर्थात चक्षु चाक्षुस चाक्षुष ज्ञान चाक्षुष ज्ञान का विषय यह घटा नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा चाक्षु ज्ञान होने के लिए दो चीज चाहिए रूप चाहिए और महत्व महत्व परिमाण भी होना चाहिए और रूप तो ये जो चक्षु जो इंद्रिय है तो इंद्रिय क्यों ग्रहण नहीं होता है उसमें महत्व परिमाण है महत्व परिमाण उद्भूत रूप नहीं है तो उद्भुत रूप होना चाहिए और महत्व परिमाण रहना चाहिए तो घट में प्रथम क्षण में महत्वपूर्ण परिमाण है किंतु उद्भूत रूप नहीं है तो शंका करने वाला कहता है घटा देर आद्य क्षण अवच्छिन्न से तथा तो प्रथम क्षण का जो घट तो रूप कैसे रहेगा द्वितीय क्षण में आएगा ना अच्छा उद्भूत रूप नहीं रहेगा रूप उत रूप, रूप उद्भूत रूप ही है ऐसा नहीं कि रूप में और एक उद्भूत अलग वो नहीं है रूप को उद्भुत अनुद्भूत दो विभाग कर दिया जाता है अनुद्भूत जो इंद्रिय का अनुद्भूत है गटा देर घटाधेर आद्यक्षणावच्छि चाक्षुसता न सियात तो ये शंका करने वाला कहता है अच्छा चाक्षुसता न सियात ये रामरुद्र में अभी लिख तो कहने से अभी कहता इष्टाफते अर्थात प्रथम क्षण घट दिखेगा कहते इष्टापत्ति अच्छा अन्य किसी इंद्रिय से स्पर्श से, से ग्रहण हो जाएगा प्रथम क्षण घटो में स्पर्श रहेगा क्या वो भी नहीं रहेगा जैसे रूप नहीं रहा ऐसे स्पर्श भी नहीं रहेगा तो स्पर्श इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं होगा तो उनका सिद्धांत तो? अर्थात तुला लो जब घट्टो बनाएगा पहले क्षण में उसको पता नहीं चलेगा घट्टो बन गया नहीं बन गया किसका भाई में ना वो तो ठीक है ये उत्पन्न होना जिस समय में उत्पन्न होगा क्षण वर्ग के, के लिए कोई गुणा तो नहीं रहेगा इसलिए स्पर्श गुणा भी नहीं रहेगा एक क्षण के लिए नहीं रहेगा द्वितीय क्षण में आ जाएगा अर्थात कपाल जो जो बनाता होगा घटना एक क्षण में इस प्रकार की हो जाएगा उसका स्पर्श भी नहीं आएगा तो ये सब उनका सिद्धांत तो है अच्छा चाक्षु ससा न से नाच्य कहते हैं इष्टापते हैं आगे तथा मूल में तथापि गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व कर्मवत्त अवृत्ति पदार्थ विभाजक च तद तद अर्थ सकते तदर्थ अभी गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व ये छः का साधर्म्य हुआ तो गुणवत्त आगे अवृत्ति और धर्मवत्व ऐसा तीन चीज गुणवत्त अवृत्ति धर्म और तदवत्वम इस प्रकार के कहा जाएगा तभी गुणवत्त गुणवत्त कौन हो जाएगा द्रव्य द्रव्य में नहीं रहेंगे जो धर्म द्रव्य अवृत्तिर यस्य तो द्रव्य में नहीं रहेगा जो धर्म और वो धर्म पदार्थ विभाजको उपाधि तो में नहीं रहेगा पदार्थ विभाजक उपाधि कौन गुणत्व कर्म तो आगे छः का छ हो जाएंगे तो गुणवत् अवृत्ति धर्म धर्म अर्थात पदार्थ विभाजको उपाधि तदवत्वम ये जो छ पदार्थ विभाजको उपाधि हो गए तदवत्वम कितने में आएगा छः में आ जाएगा तो अभी इसमें तीन चीज आ गया एक हो गया गुणवत्त एक हो गया अवृत्ति धर्म और तृतीय हो गया धर्मवत्वम इसमें तीन संबंध है पहले तो हो, तो हो गया गुणवत्त तो गुण वाला जो होगा तो गुणवत् हो गया द्रव्य द्रव्य में गुण की सम्बंध से रहेगा समवाय संबंध से रहेगा तो गुणवत्त में एक संबंध आ गया समवाय संबंध आगे कहते हैं कि अवृत्ति धर्म अवृत्ति धर्म कहने से अवृत्ति अर्थात वृत्ति अभाव तो ये तो जो धर्म कह रहे हैं तो वो धर्म गुणवत्त अर्थात द्रव्य में नहीं रहेंगे अवृत्ति गुणवत्त अर्थात द्रव्य में उनकी अवृत्ति होगी वो धर्मों का कितने धर्म है धर्म अभी जो अवृत्ति हो गए छह धर्म अवृत्ति इसका प्रतियोगी कितने हो रहे हैं छ होंगे तो ये जो अभी प्रतियोगी छह हो गए प्रतियोगिता कितने में रहेगा छ में प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या होगा अर्थात जिस संबंध से वो प्रतियोगी सब रहेंगे रहेंगे अभी ये जो छे हो गुणत्व कर्मत्व ये दोनों प्रतियोगी की समझ रहेंगे समवाय सम आगे सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व ये चार की समझ से रहेंगे स्वरूप समझ से रहेंगे तो यह जो अवृत्ति धर्म कह देने से इसमें जो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध आया ये संबंध क्या क्या हो गया समवाय स्वरूप तो प्रत्येक के लिए समवाय स्वरूप अन्य तरह दोनों में से कोई एक हो सकता है अर्थात अवृत्ति जो द्रव्य में है द्रव्य में ये नहीं रहते ये अच्छे जहां रहते हैं वो प्रतियोगी हो करके प्रतियोगिता आवच्छेद समुद्रता जिस संबंध से रहेंगे तो वो संबंध या तो समवाय होगा नहीं तो स्वरूप होगा हुण हाँ, में द्रव्य में अभाव रहा अभाव जो रहा अभाव का प्रतियोगी हुआ गुणत्व वो गुणत्व प्रतियोगी हुआ तो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध गुणत्व जी संबंध से रहेगा जहां रहेगा गुण में रहेगा क्योंकि जैसे अगर हम कहेंगे कि तो भूतल है घटाभाव तो ये घट हमको जानना पड़ेगा किस घट का अभाव कह रहे हैं ये घट मंदिर में है ना ये घटो कपाल में है नहीं जानने से आप नहीं कह पाएंगे मंदिर में घटा भाव द्रव्य में हाँ। क्योंकि प्रतियोगी जिस समय से रहता है उस समय से प्रतियोगी यहाँ नहीं है तभी कहा जाएगा अभाव अच्छा उसका कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा देखिए आगे कहीं वहा अपना हो परिवार न बढ़ाए <laughs> तो फिर मान कठिन होगा अच्छा तो ये एक हो गया कि जिस संबंध से वो उसको तरह बाहर खींच दीजिए उसको बाहर खींच दीजिए वो जो चक्का जिसमें लगा है चक्के वाला हाँ इसका उसका घर तोड़ दीजिए तभी वो निकल जाएगा अच्छा ओके ना वो इतना निर्भय हो गया यहाँ उसको कहीं कोई मतलब भय का कोई कारण नहीं रहा इसलिए वो किसी को सुनता भी नहीं वो। ब्रह्म <laughs> ब्रह्म हो <laughs> ब्रह्म विद्या सुनकर के और आज अराजकता होगा विद्या अच्छा ठीक है अच्छा तो अभी अवृत्ति धर्म कहने से अवृत्ति का एक प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध आया पहले गुणवत्त कहे थे वहां के संबंध आया और अवृत्ति कहने से एक प्रतियोगिता क्षेत्र का संबंध आया अभी जो अवृत्ति धर्म हो गए ये छह हो गए अभी धर्मवत्व कहते हैं अर्थात धर्मवान होंगे कौन होंगे वो छह तो वो धर्म वो धर्मवान में किस संबंध से रहेगा वो जो छह धर्म हुए वो धर्मवान में दो धर्म गुणत्व कर्मत्व किस संबंध से रहेंगे बाकी चार किस संबंध से रहेंगे तो ये जो धर्मवत्व यहाँ भी एक संबंध आ रहा है तो वो क्या संबंध हो जाएगा समवाय स्वरूप अन्यतर हो जाएगा ये तीन के लिए आगे विचार दिखा रहे हैं। तथापि दिनोकरी में गुणवत्ता चमवाय न जो गुणवत्त अवृत्ति कहा गया तो इसमें गुणवत्त में आएगा गुणवत्व गुणवत्ता तो ये गुणवत्ता किस संबंध से होगा समवाय क्योंकि गुणवत्व में गुणवत्व गुणवत्ता का अवच्छेद गुणवत्व संबंध है न कहेंगे फिर काली का संबंध कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं क्योंकि समवाय संबंध निर्धारण कर दिया अगर कालिक का संबंध ले सकते थे तो आप समवाय निर्धारण नहीं करेंगे तो गुणवत्ता का संबंध काली का संबंध लिया जा सकता था तो कालिक संबंध न गुणत्व गुण रहे। रहे। रहे तो में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो आप कहते हैं कि गुणवत्त गुन हाल का संबंध है ना काली का संबंध है ना गुण गुण में रहेगा नहीं रहेगा काली का तो संबंध है ना गुण गुण में रह जाएगा काली का संबंध नहीं रहेगा रह जाएगा तो काली का संबंध है ना गुण गुण में रहेगा कर्म में रहेगा सामान्य में रहेगा है ना नित्य सु मान लेंगे तो गुण में भी रह जाएगा कर्म में भी रह जाएगा गुण गुण कर्म और गुण में रह जाएगा <सथीटी> तो रहने से अभी काली का संबंध ना गुणवत्त कौन हो गए गुण और कर्म हो गए तो काली का संबंध ना गुणवत्त अगर गुण कर्म हो जाएंगे आप कहते हैं कि गुणवत्त अवृत्ति धर्म अभी गुणवत्त हो गए गुण और कर्म और उसमें अवृत्ति धर्म गुण तो कर्म तो होंगे नहीं हुए इसके लिए कहते हैं तेन कालिक संबंध न गुणवत्बंधन का गुणवत् कौन हो जाएंगे गुणादि गुणादि काली का संबंध न गुणवत्त हो गए तो उसमें गुणत्व कर्मत्व इत्यादि का वृत्ति होगी ना अवृत्ति होगी वृत्ति हो जाएगी तो गुण तेन कालिक संबंध न गुणवत् जो गुणादि गुणादि में वृत्ति आदि कहने से कर्म उसमें वृत्ति हो जाएगा या गुणत्व कर्मत्व का तो वृत्ति हो जाने से आप आपको चाहिए था गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व अभी गुणत्व कर्मत्व तो गुणवत् वृत्ति धर्म हो गए तो उनका संग्रह नहीं होगा वृत्तिर गुणवत्त हो गए गुणादी गुणादिशु वृत्तिर वृत्ति हो गया गुणत्व कर्मत्व का तो आपको चाहिए था गुणवत् अवृत्ति तो गुणवत् अवृत्ति धर्म अभी गुणत्मत्व नहीं हुए नहीं होने से उनका असंग्रह हो जाएगा तो असंग्रह होने पर भी न क्यों हम काली का संबंध को यहाँ गुणवत्त अवच्छेद का संबंध नहीं ले प्रथम बात हो गया दूसरा कहते हैं गुणवत्त अवृत्तित्व जो अवृत्तित्व कहे उसमें भी प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध है क्या रहा है तो कहते हैं गुणवत्त अवृत्तित्व तादृश धर्मवत्व एक हो गया गुणवत्त अवृतित्व में एक संबंध आ गया और आगे गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्व में और एक संबंध है कहते हैं धर्मवत्व दोनों का एक ही साथ ले लिया तो गुणवत् अर्थात तो प्रतियोगिता व अच्छा छेद तो का संबंध और त्रश धर्मवत्व अर्थात वो धर्म, तो धर्म जिससे मंच रहेगा ये दोनों जगह में संबंध हुई समान है क्या संबंध होता था समवाय स्वरूप अन्यतर संबंध उसको कह दिए समवाय स्वरूप अन्यतर संबंध ये निश्चय हुआ तेना अर्थात ये दोनों स्थान पर संबंध, समवाय स्वरूप ये होने पर समवाय न वृत्तित्व, गुणवत्त अवृत्तित्व, अभिधाने। अभी हम गुणवत्त अवृत्तित्व और तादृश धर्मवत्व को समवाय स्वरूप अन्य ले रहे हैं शंका करने वाला अर्थात कोई विरोध करने वाला कहते थे कि गुणवत् अवृत्तित्व अर्थात धर्मवत्व इसको समवाय सम्बंध से लीजिये सिद्धांत कह दिया समवाय स्वरूप अन्य तरह तो शंका करने वाला कहता है समवाय संबंध से लेंगे ऐसा लेने से दोष दिखा रहा है तो सिद्धांत कह दिया हम समवाय संबंध ले ही नहीं रहे हम कहते हैं समवाय स्वरूप अन्य इसलिए आप जो दोष दिखा रहे हैं वो दोष निरस्त क्यों हम समवाय नहीं लेकर के संबंध को समवाय स्वरूप अन्य ले रहे हैं पंक्ति वहां है तेना आरंभ हुआ तेना समवाय वो एक पंक्ति पूरा हो गया अतिव्याप्ति दूसरा पंक्ति के अंतिम है इति परास्तम तिपरास्तम तो तेन परास्तम तेन अर्थात तो समवाय स्वरूप अन्यतर संबंध ग्रहणे न ते परास्तम बीच में जो चीज कहा जाएगा ये सब पूर्व पक्ष कहेगा तो सिद्धांत कहता है कि समवाय स्वरूप अन्य तरह सम्बन्ध परास्तम आप जो दोष दिखा रहे हैं वो परास्तम हो जाएगा क्या दोष बीच में कह रहा है पूर्व पक्ष फिर आ गया अब तो अच्छा मुंह दिखाया विवाद करने के लिए आ गया अच्छा <laughs> समवायन गुणवत्व अभिधाने समवायन गुणवत् अवृत्तित्व इस प्रकार की अगर कहेंगे तो अच्छा घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य कौन होगा घट घट में क्या धर्म आ जाएगा अच्छा प्रमा विशेषत्व भी आ जाएगा क्योंकि घटत्व प्रकार का प्रमा हो जाएगा घट प्रमा घट प्रमा का विषय घट भी बनेगा घटत्व भी बनेगा समवाय संबंध भी बनेगा ये तीन हो गए विषय उसमें विशेष्य कौन होगा घट तो घट में क्या आ जाएगा घटत्व प्रकार का विशेष्यव घटत्व प्रकार का प्रमा इसका स्वरूप कैसा होगा कहने के लिए घट प्रमा घटत्व प्रकार का प्रमा अर्था घट प्रमा घट ज्ञान तो घटत्व प्रकार का प्रमा उसका विशेष्य कौन होगा घट तो घट में क्या धर्म आएगा घटत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये घट में घटत्व किस संबंध से रहेगा समवासम से एक घट धहाट में घटत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये कोई जाति है नहीं है ये केवल एक कल्पित धर्म है ये किस समन्वय रहेगा उसमें समवाय समस्या रहेगा ये कोई जाति नहीं है ना स्वरूप समन्या रहेगा तो घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्यव ये घट में स्वरूप समंस आएगा इसी प्रकार की आगे पंक्ति देखिये तादृश्य द्रव्यत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये किस में आएगा द्रव्य में आ जाएगा अभी जो द्रव्य है वो गुणवत्त है गुणबत है अभी द्रव्य में आने वाला द्रव्य प्रकार का प्रमा विशेषत्व किस समझ से रहेगा स्वरूप समझ से रहेगा तो गुणवत्त ये वृत्ति हुआ द्रव्य प्रकार का प्रमा विशेष्यम अच्छा। गुणवत्त द्रव्य में आएगा द्रव्यत्व प्रकार का प्रमा विशेष्यम अच्छा। द्रव्य प्रकार प्रमा अर्थात द्रव्य ज्ञान द्रव्य ज्ञान का विशेष्य हो जाएगा द्रव्य प्रकार हो जाएगा द्रव्यत्व तो द्रव्य तो प्रकार का प्रमा विशेष्यम यह द्रव्य में आया और ये समवाय समय रहेगा क्या अच्छा। नहीं रहेगा अगर आप कहेंगे कि गुणवत्त वृत्ति हाँ तो ये जो गुणवत्त अवृत्ति कहते हैं और वो संबंध जो प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध आप केवल समवाय संबंध ले लेंगे तो ये जो द्रव्यत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये द्रव्य में रहा किंतु तो समवाय सम्बन्ध रहा क्या नहीं रहा अब प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अगर केवल समवाय को कहेंगे तो समवाय संबंध ना ये द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व ये द्रव्य में रहा तो इसका वृत्ति हुई ना अवृत्ति हो गई तो द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व ये भी द्रव्य में इसका अवृत्ति हो होगी और द्रव्य का अर्थ आप कहते हैं गुणवत्त तो गुणवत् अवृत्ति धर्म होना चाहिए अभी गुणवत्त अवृत्ति अर्थात वाला में न रहे और किस संबंध से कहते हैं समवाय सम्बन्ध से ये समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता है तो गुणवत् अवृत्ति धर्म कहने से द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व ये भी हो जाएगा क्यों कहते हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध केवल समवाय के लिए अगर समवाय स्वरूप अन्य कहते हैं फिर यह द्रव्य प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये गुणवत्त में वृत्ति होगा ना और अवृत्ति होगा समवाय स्वरूप अन्य तरह अगर हम सम... प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध दो से कोई हो सकता है तो आपको स्वरूप भी उपलब्ध है और समवाय भी उपलब्ध है अभी जो द्रव्यत्व प्रकार का प्रमा विशेषत्वम आपका दो संबंध उपलब्ध है तो ये द्रव्य में रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगा और आप केवल कह देंगे कि समवाय संबंध तब इसकी वृत्ति होगी ना अवृत्ति हो जाएगी अवृत्ति हो जाएगी और आप कहते हैं कि गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्वम ये छ में आना चाहिए और द्रव्य में वो नहीं आना चाहिए अभी गुणवत् अवृत्ति धर्म हो जाएगा द्रव्यत्वि द्रव्यव प्रकार का प्रमा विशेष्यम क्योंकि ये द्रव्य में रहा नहीं क्यों नहीं रहा अब अवच्छेद का संबंध संवाय कह दिए संवाय संबंध नहीं रहा तो गुणवत्त अवृत्ति हो गया ये तो गुणवत् अवृत्ति धर्म ये हो गया द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेषत्वम और ये कहाँ रहा द्रव्य में ही रह गया समवाय संबंध से ये नहीं रहा किंतु ये स्वरूप संबंध से रहता है अगर आप कहेंगे कि गुणवत्त अवृत्ति धर्म और वो अवृत्ति समवाय संबंध से होना चाहिए ऐसा अगर कहेंगे तो ये जो द्रव्य प्रकार का प्रमा विशेषत्व ये भी गुणवत्त अवृत्ति धर्म हो जाएगा तो हुआ ये होने से और ये द्रव्य में आखिरी रहता है नहीं रहता है स्वरूप सम्बन्ध से रहता है आप साधारण में कर रहे थे छह का और गया ये द्रव्य में तो ये अतिव्याप्ति दोष हो, तो हो जाएगा क्या चीज़ समवाय नहीं है किंतु स्वरूप समस्या रहता है रहता है तो गुणवत्त अर्थात द्रव्य में उसके स्वरूप समस्या वृद्धि होगा ना और अवृत्ति होगा वृत्ति हो जाएगा तो हमको चाहिए गुणवत्त अवृत्ति धर्म अब वो गुणवत्त वृत्ति धर्म हो जाएगा नहीं लिया जा सकता और केवल समवाय कह देंगे तो ये गुणवत्त अवृत्ति धर्म ये हो जाएगा और ये द्रव्य में भी रह जाएगा तो हम साधन में कर रहे थे छे का चला गया द्रव्य में कहते न समवाय न गुणवत् अवृतित्व अभिधान समवाय न अर्थात समवाय मात्र स्वरूप संबंध को नहीं ले रहे हैं तो समवाय न गुणवत्त अवृत्तित्व अभिधान अर्थात गुणवत्त अवृत्ति धर्म से कौन हो गया द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेष द्रव्ये सत्व किस समझ से द्रव्य में रह जाएगा ये जो द्रव्यत्व प्रकार प्रमा विशेषत्व स्वरूप समंध से द्रव्य प्रकारक प्रमा विशेषत्व द्रव्ये सत्व तो अभी द्रव्य तो प्रकार का प्रमा विशेषत्व तो समवाय गुणवत्त अवृत्ति धर्म हो गया ये आपका साधन में हो गया छह में रहना चाहिए किंतु किन्तु यह द्रव्यपिश्व तो होने से कहते अतिव्याप्ति हो गया एक दोष होगा इसलिए केवल समवाय नहीं कर पाएंगे और दूसरा था धर्मवत्व एक हो गया अवृत्ति में प्रतियोगिता का संबंध था और एक आगे धर्मवत्व ये जो छह धर्म रहेंगे वो किस संबंध से रहेंगे समवाय स्वरूप अन्यतर तरह संबंध तो कहते हैं वो भी अतस ते नहीं बतस अर्थात किंच और भी अर्थात तो अवृत्तित्व को लेकर के एक स्थल दोष दिखाएगा आगे धर्मवत्व को लेकर के एक जागा दोष दिखाएंगे अर्थात दोनों स्थान पर हम ले रहे हैं समवाय स्वरूप अन्य नहीं लेकर के केवल समवाय लेंगे तो दोष होगा एक स्थान पर दोष दिखा दिए दूसरे स्थान पर दोष दिखाते हैं अतः अतः उसी धर्म से किस धर्म से समवाय संबंध समवाय मात्र समवाय न तदवत्व तद्वत्व अर्थात धर्मवत्व समवाय सम्बंधे एव अर्थात स्वरूप को नहीं लेना है तदवत्व वाच्य तदा जो अगर आप अभी छ पदार्थ विभाजक धर्म आपको मिल गया धर्मवत्व होगा समवायना, तो ये जो छ पदार्थ विभाजक उपाधि हो गए ये समवाय सम्बन्ध न गुण कर्म में रहेंगे आगे चार में समवाय में रहेंगे नहीं रहेंगे तो इसलिए कहते हैं तय नहीं वो तय नहीं वह समवाय नद धर्मवत्वम वाच्य तथा सामान्यादो अव्याप्ति क्यूंकि सामान्य आदि में वो पदार्थ विभाजक उपाधि समवाय से नहीं रहेंगे इति परास्तम अर्थात तो जो लोग कहते हैं कि समवाय न गुणवत् अवृत्ति तो कहेंगे और समवायन धर्मवत्व तो कहेंगे उनका बात परास्त हो गया क्यों हम समवायन नहीं कह रहे हम समवाय स्वरूप अन्यतः सम्बन्ध कर रहे है तो उनका बात परास्त हुआ अच्छा जो मूल में कहा गया कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि ये जो कहते हैं पदार्थ विभाजक पद क्यों कहते हैं उसका कृत्य पद कृत्य कहते हैं कृत्य में क्या सूत्र लग गया हो क्या प्रत्यय होता है अच्छा पदार्थ विभाजक ये शब्द क्यों कहें उसके आगे कहते हैं पहले कह दिया था कि क्रिया शून्य तम च गगनादु अतिव्याप्तम क्रिया शून्यत्म इसका अर्थ तो कहीं क्रिया शून्यतम तो गगन में भी है तो क्रिया शून्य अगर छ का साधर्म्य कहेंगे तो क्रिया शून्यतम गगन में भी है छ का साधर्म्य कह रहे थे गगन में अतिव्याप्ति हो गया खाली गगन नहीं जितने विभू पदार्थ आकाश काल, काल दीग आत्मा यह सब में जाएगा इसलिए गगननादो अति व्याप्ती कह दिया था किंतु अभी कर्म शून्यत्व का अर्थ कहते हैं कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व ये जो आकाशत्व तो है वो कर्मवत वृत्ति है अच्छा कर्मवत अवृत्ति हाँ ये जो आकाशत्व तो है वो किस में रहेगा आकाश में तो ओ आकाशत्व भी कर्मवत्त वृत्ति हुआ न कर्मवत अवृत्ति हुआ क्योंकि आकाश कर्म वाला है क्या नहीं है आकाशत्व जिसमें रहेगा उसमें कर्म ही नहीं है और जो कर्म वाले हैं उसमें आकाशत्व नहीं रहता हैं तो कर्मवत अवृत्ति कहने से आकाशत्व तो आ जाएगा कर्मवत्त अवृत्ति धर्मवत्व तो छः का साधन में होगा तो कर्मवत अवृत्ति धर्म हो गया आकाशत्व आकाशत्व ये छह का साधन में होगा नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कर्मवत अवृत्ति खाली नहीं कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक को उपाधि होना चाहिए ये जो आकाशत्व है वो कर्मवत अवृत्ति है किंतु पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाज को उपाधि तदवत्व तो आकाश तत्व को नहीं लिया जा सकता है टीका में कर्मवत अवृत्ति आकाशत्व रूप उपाधिमती आकाश कर्मवत अवृत्ति आकाशत्व क्योंकि आकाशत्व आकाश में रहेगा वो कर्मवत नहीं है तो कर्मवत अवृत्ति आकाशत्व रूप उपाधिमती आकाशत्व रूप उपाधिमान कौन हो जाएगा आकाश आकाशत्व रूप उपाधिमती आकाश अतिव्याप्ति वारणा तत्पदम तत्पदम अर्थात पदार्थ उपाध विभाजक उपाधि पदम मुक्तावली में दे रहे हैं देखिए तभी तो गुण शून्यत्व का अर्थ हो गया गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व कर्म शून्यत्म का अर्थ हो गया कर्मवत्त अवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व ये आकाशत्व तो आ गया इसलिए पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व लेना पड़ा नहीं तो जैसे पहले गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्व कह दिए यहाँ कर्मवत्त अवृत्ति धर्मवत्व कह देते किंतु ये पदार्थ विभाज को उपाधि हो आकाश में गुण रहेगा तो इसलिए आकाश को लेकर के गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्व में कठिनाई नहीं है किंतु तो कर्मवत्त अवृत्ति धर्मवत्व तो हम कह देंगे तो आकाश में क्रिया नहीं है तो इसलिए पदार्थ विभाजक को कहना पड़ा नहीं घटत्वाधिकम द्रव्यत्व अधिकम व वा। गुणवत् अवृत्ति कर्मवत् आवृत्ति वी तो जो गुणवत् अवृत्ति अथवा कर्मवत अवृत्ति धर्म आपको लेना है तो ये घटत्व हो जाएगा गुणवत् अवृत्ति धर्म घटत्व गुणवत्ति घटत्व कहाँ रहेगा घट में वो गुणवत्त है ना गुणवत्त नहीं है गुणवत्त है इसलिए घटत्व और द्रव्यत्व ये गुणवत्त वृत्ति होगा ना गुणवत्त अवृत्ति होगा वृत्ति हो, हो जाएगी इसलिए घटत्व अधिकम द्रव्यत्व अधिकम व गुणवत् अवृत्ति कर्मवत अवृत्ति नहीं पूर्व में दिया नहीं किन्तु फिर गुणवत्त अवृत्ति कर्मवत अवृत्ति ये धर्म कौन हो जाएंगे कहते गुणत्वादिकम आदि कहने से कर्मत्व सामान्य विशेषत्व तो गुणत्वादिकम तथा और आकाशत्वादिकम तो आकाशत्व तो ये भी कर्मवत अवृत्ति है किंतु न पदार्थ विभाजको उपाधि पदार्थ विभाज को उपाधि कहने से और आकाशत्व को लेकर के आकाश में अति नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा यह का विचार पूरा हुआ आगे कहते हैं, बोले है सामान्य परिही नात्याद मत पारिमांडल भिन्ना तो सर्वे कारण्वृत साहिनास्तु जाद मत जादय आदिश समवाय अभाव ये जो चार हो गए सामान्य परिही तो, <स्थामान्या> तो सामान्य उसमें नहीं है तो इसमें उद्देश्य कौन हुआ विधेय कौन हुआ <स्था> जातियादय उद्देश्य हो गया तो यहाँ भी बाद में दिए हैं सर्वे जातियादय ये उद्देश्य हो गया और सामान्य परिहीनत्वम ये उनका विधेय हो गया इनका साधन हो गया तो सामान्य परिहीन ये <स्था> जातियादय है अर्थात जाति में ये अर्थात अथवा जाति विशेष समवाय इत्यादि में ये सब सामान्य नहीं रहेंगे जहाँ विशेष रहेगा आकाश में विशेष रहेगा विशेष रहेगा नित्य द्रव्य विशेष रहेगा तो आकाश में विशेष रहा और आकाश में द्रव्य रहेगा द्रव्य रहेगा तो ये विशेष में द्रव्यत्व किस संबंध रहेगा विशेष में द्रव्यत्व आकाश में विशेष है आकाश में द्रव्यत्व है अभी द्रव्यत्व विशेषमय किस संबंध से रहेगा सामान्यधिकरण से रह जाएगा अभी आप कह रहे हैं कि जातियादय विशेष इत्यादि विशेषमय सामान्य नहीं रहेगा क्योंकि सामान्य पर ही न कह रहे सामान्यता जाति विशेष में जाति नहीं रहना चाहिए किंतु अभी विशेषमय जाति सामान्याधिकरण संबंध से आया तब आप लक्षण कैसे कह रहे हैं कि जातियादय सामान्य परिहीना कैसे कहते हैं तो इसलिए कहना पड़ेगा कि जात्यादि ये चार में हम जो कहते हैं नहीं रहते हैं किस समझ से नहीं रहते हैं जिस समझ से जाति रहती है जाति किस समझ से है तो ये जो सामान्य परिहीना कहा गया अर्थात समवाय न सामान्य परिहीना तो चार में नहीं रहेंगे नहीं तो कहीं समान अधिकरण समंध से रह जा सकते हैं तो सामान्य सर्वे अच्छा समवायन सामान्यपरीहनादी में जा बात कह रहे हैं एकार्थ समवाय अभी देखिए जाति भी एक अर्थ तो समवाय एक अर्थ समवाय अर्थात एकस्मिन अर्थ है समवय तो जो हो जाएगा वो दोनों में एक अर्थ समवाय तो सम्बन्ध हो जाएगा समानाधिकरण्य एक ही अर्थ तो में समवाय संबंध से विशेष रहा और वहाँ समवाय संबंध से जाति भी सामान्य भी रह रहेगा तो एकस्मिन अर्थ है अर्थात एकस्मिन अर्थ है समवाय सम्बंध न दोनों रह जाएंगे तो दोनों का बीच में संबंध हम कहते हैं समान अधिकरण्य समान का घटक संबंध क्या है किस संबंध से समान हो गये वो दोनों समवाय से विशेष भी विषय से भी से रहा और जाति भी से रहा इसलिए उसको कहते हैं एकार्थ अर्थ समवाय ये भी कहा जाएगा एकवाय समय जाति आदि नाम एक अर्थ समवाय सम्बंध न सामान्य बहुतवार bon यह जाति भी एक अर्थ समवाय संबंध है न जाति वाला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगी ठीक है जाति भी सामान अधिकरण संबंध से जाति में जाति रह जाएगी सामान अधिकरण्य संबंध से रह जाएगा दृष्टांत तो बोले क्या चीज नहीं रहेगी अतः तो ये कह रहे हैं भाई पंक्ति कह रहे हैं आप तो फिर दिन को गलत सिद्ध कर रहे हैं जातिदि नाम अभी एकार्थ अथ समवाय संबंध है न सामान्य जाति में भी जाति समान अधिकरण सम्बन्ध से नहीं रहेगा क्या थे रहेगा आप दृष्टांत दीजिए अरे पंक्ति लिखा है मैं बोल आप दृष्टांत तो दीजिए तो कह रहे हैं घट में दो जाति रहेंगे घटत तो रहेगा पृथ्वी तो रहेगा द्रव्य तो रहेगा सामानधिकरण्य सम्बन्ध से जाति जाति में नहीं रहेगी रहेगी तभी तो कह रहे हैं जातियादीना एक अर्थ समवाय सम्बन्धे सामान्य वत्वात, जाति में जाति आ गई तो आप जो कहते हैं सामान्य परिहीनाथी मूल अयुक्तम ये बात ठीक नहीं हुआ इति अत्वयाचे सामानधिकरण्य मूल में कहा सामान्याधिकरण सामान्यधिकरण सामान्यादीनाथ सामान्य अनधिकरणत्म सामान्य नाम सामान्य अनधिकरणत्म अर्थात सामान्यादि सामान्य का अधिकरण नहीं बनेंगे अर्थात समवाय संबंध न नहीं बनेंगे एक अर्थ समवाय में बन जाएंगे जो दे दिया सामान्य सामान्य अनधिकरणत्व अर्थात समवाय न सामान्य अनधिकरणत्व सामान्य नाम साधर्म्यम ऐसे कहना पड़ेगा सामान्यता अधिकरण नहीं होंगे समय समन से नहीं होंगे ओ शराचार्य केशव वादरायण सुश्य कृत वंदे भगवरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय नमः दक्षिणामूर्त शांति शांति शातिशाश्राति